देखिए छप्पनवा सूत्र बोलिए चंद्रादि आदि लोके अपि आवृत्ति ही निमित्त सदभावत चंद्र आदि जो लोक हैं उनमें भी कोई चला जाए और जन्म ले ले तो भी आवृत्ति होती है फिर से जन्म ले लेता है क्यों निमित्त सद्भा जन्म का जो निमित्त है अभिवेक वो अभी भी विद्यमान है

विज्ञान की बात आ गई ना देखो अब आज खोज रहे हैं कि वैज्ञानिक आज खोज रहे हैं कि चंद्रमा में जीव है या नहीं है सूक्ष्म जीव है या नहीं हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं चंद्रादि लोक में वहां भी जन्म ले लो तो भी फिर आवृत्ति हो जाएगी है ना विज्ञान को खोज सकते हैं ना इससे नहीं

वो पहले से पहुंचे होंगे चंद्रमा पे तभी तो लिख रहे हैं चंद्राधि लोक भी वहां से भी आवृत्ति होती है तो यहाँ चंद्र का चंद्र का मतलब ये चांद नहीं है इसपे जीवन है या नहीं है वो एक अलग बात है चंद्रादि लोक का मतलब होता है ये जहां बहुत आह्लाद होता है जदि आह्लाद नहीं ये चंद्रमा को भी चंद्रमा इसलिए कहते हैं कि उसको देख के हमें प्रसन्नता होती है आह्लाद होता है

तो ऐसे लोग जहां की बहुत आल्लाद प्रसन्नता होती है बहुत सुख है जिसको लोग अलग अलग स्वर्ग या और तरह से परिकल्पना करते हैं ऐसे लोग जहां इससे भी अच्छी स्थिति है अच्छा शरीर अच्छे भोग अच्छी चीजें रुग्णता भी नहीं होना भोग की सामर्थ्य अधिक है इत्यादि इत्यादि जो है तो ऐसे ऐसे जो ये कहे जाते हैं कि भाई कोई अच्छे लोग हैं वहां पर तो उनमें भी जन्म ले लेना क्या यही मुक्ति है

वो भी मुक्ति नहीं है कितनी भी अच्छी जगह चले जाए जैसे पृथ्वी पर भी कोई ऐसी जगह चले जाए कहे कि यह तो स्वर्ग है बस कितना ही अच्छी जगह हो लेकिन फिर भी आवृत्ति तो होगी जन्म मरण तो फिर भी होगा इसलिए यह मुक्ति नहीं कहलाती है कितनी भी अच्छी से अच्छी जगह प्रसन्न करने वाली जगह पर भी चला जाए ये मुक्ति नहीं है तो चंद्र आदि लो भी आवृत्ति आवृत्ति सुनी जाती है निमित्त सद्भाव निमित आवृत्ति होती है क्योंकि वहां पर बंधन का कारण अविवेक

द्यमान है हो गया अगला सूत्र बोलिए लोकस्य नोपदेशात तत्सिद्धि पूर्ववत लोकस्य मतलब लोक की संसार की मतलब लोकस्थ लोक में स्थित जो मनुष्य हैं उनकी न उपदेशात् तत्सिद्धि मात्र उपदेश सुनने से उसकी सिद्धि नहीं होती है मुक्ति की सिद्धि नहीं होती है

कैसे पूर्वज जैसे पहले समझाया था इनको भी पता है कि हम पहले कह चुके हैं विस्मृति का गुण नहीं है विस्मृति भी एक गुण होता है ना एक तो स्मृति गुण होता है विस्मृति का भी गुण होता है ना नहीं होता है अब गुण क्यों बोल रहे साधकों में तो विस्मृति गुण होना चाहिए नेकी कर और कुएं में डाल

क्या है ये नेकी कर कुए में डालिए गुण है या वो गुण है गुण है ये स्मृति है या विस्मृति है हैं विस्मृति है, है ना नेकी कर कुएं में डाल पता ही नहीं लगे किसी ने हमारा बुरा किया भूल जाओ छोड़ो बात को भूल जाओ विस्मृति भी गुण है अनावश्यक को विस्मृत करना जो आवश्यक नहीं है उसको भूल सकना

नहीं तो जिंदगी भर याद रखेगा उस बात को घटना को वो चलता रहेगा राग और देश ठीक है तथा भी है <laughs> वो व्रत नियम व्रत व्रतम के लंघन से व्रत नियम का विस्मरण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी लेकिन जिसको भूलने योग्य चीज है उसको भूल जाएंगे तो विस्मृति भी एक गुण है तो जो लोकस्थ है उनमें

न उपदेशा तत्सिद्धि ये जो उपदेश है इसकी सिद्धि नहीं होती है, इतने मात्र से उपदेश मात्र से मुक्ति की सिद्धि नहीं होती है पूर्व यह तो हम पहले कह ही चुके हैं जैसे कि पहले बताया था जैसे कि विरोचन का हो गया न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि तो बोले फिर जब इससे सिद्धि नहीं होती है उपदेश से तो फिर उपदेश का मतलब क्या हुआ शास्त्र तो उपदेश के लिए कहता है उपदेश सुनना चाहिए

देश की उपयोगिता है आप कह रहे हो कि इससे होता नहीं है सिद्धि नहीं होती है तो ये तो व्यर्थ हो गया तो उसका उत्तर दे रहे हैं अठावनवे सूत्र में बोली पारंपरिय ना तत्सिद्ध विमुक्ति श्रुति ही जो शास्त्रों में लिखा है कि जो अच्छी तरह सुनते हैं वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं ये जो कथन है श्रवण से भी मुक्ति का कथन है वो पारंपरीय ना

परंपरा से उसकी सिद्धि होती है कि श्रवण के बाद मनन करेगा निदिध्यासन करेगा साक्षात्कार करेगा तब वो सिद्धि होती है सुनने से एक मात्र नहीं होती है। जो सुनने से सिद्धि कही गई है वो परंपरा से कही गई है एक एक करके क्रमशः होती है तो पारंपरियर ना तत्सिद्ध विमुक्ति श्रुति है विमुक्ति की जो श्रुति है वह परंपरा से उसकी सिद्धि करती है इसलिए उसका निषेध नहीं कर रहे

अभाव नहीं कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन परंपरा से होगी लेकिन मात्र उतने से सिद्धि नहीं होगी अभी पूर्व पक्षी के मन में वही बना हुआ है कि भई आत्मा तो एक ही है चेतन तत्व तो एक ही है निकला नहीं है उसके मन में से पूरा भी वो बार बार <laughs> उस बात को लेके आ जाता है <laughs> तो इसको देखिए फिर अपना एक नया तर्क लेकर के आया <laughs>

कई बार ऐसा होता है ना एक बात किसी ने कह दी खंडित <laughs> भी हो गई अब दूसरा प्रसंग चल गया दूसरा प्रसंग चल गया वो वही बात सोच रहा है बीवी <laughs> और सोचते सोचते उसको तर्क आया तो ये फिर एक तर्क रख रहा है देखो उनसठवा सूत्र बोलिए गतिश्रुतेश्च व्यापकत्व अपी

उपाधि योगात भोग देश काल दाभो व्योमत व्योमवत बोले इसकी गति की श्रुति होती है आत्मा की अलग अलग गतियां होती है ना उसकी श्रुति होती है शब्द प्रमाण कहते हैं व्यापकत्वी वो आत्मा व्यापक है वो जिसको ये एक ही आत्मा मानते हैं उसको व्यापक मानते हैं एकदेशी तो मान नहीं सकता

तो इतनी जगह कैसे चेतनता प्रतीत होगी और जिसको एक ही आत्मा मानते हैं ये वो व्यापक मानते हैं विहु मानते हैं तो व्यापकत्व व्यापक उपाधि योगात उपाधि का भेद होने से उपाधि का योग होने से उपाधि के साथ में संबंध होने से जो बात पीछे गई थी उपाधि वाली वो ही फिर भी कह रहे हैं तो उपाधि के योग होने से क्या होता है एक तो भोग की प्राप्ति होती है अलग अलग भोग हो जाएगा देश अलग अलग स्थान की प्राप्ति होगी

और काल अलग अलग काल की प्राप्ति होगी किसी को कोई चीज कब होगी किसी को कोई चीज कब होगी तो भोग देश काल का जो लाभ है यानी प्राप्ति है वो उपाधि के भेद से उपाधि के योग से होती है व्यापक होने पर भी कैसे व्योमवत आकाश के समान ये बार बार देते हैं व्योम का आकाश का आकाश एक ही है व्यापक है लेकिन एक घटाकाश है एक मठाकाश है एक और कोई छोटे गड़ा है कोई सिकोरे का कोई सुराई का नि टंकी का अलग अलग आकाश है

उपाधि के भेद से ऐसे ही चेतन भी एक ही है और उपाधि के भेद से अलग अलग प्रकट हो रहा है तो सिद्धांत तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाला है वो फिर उत्तर देगा दोनों गति गति मतलब तो ये कि वो कभी इस जन्म शरीर को धारण करता है कभी उस शरीर को धारण करता है कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है ये गतियां शब्द प्रमाण में आ रही है ना उच्च लोक में चला गया निम्न लोक में चला गया ये गतियां है ना अलग अलग

तो इससे पता लगता है कि भले ही वो एक व्यापक है लेकिन गतियां तो हो रही हैं तो उसका समाधान क्या है उपाधि के भेद से अलग अलग गतियों का कथन हो रहा है अगर गतियों का कथन नहीं होता तो हम ठीक है उपाधि को भी नहीं मानते वो तो बस एक ही एक रस है लेकिन गतियां हमारे को पता लग रही हैं शब्द प्रमाण कह रहा है तो उसका कारण उपाधि का भेद है इसके कारण चेतन बहुत है ये नहीं मानेंगे ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है तो सिद्धांति कह रहा है

ये मान के कि यदि आत्मा विभू है तो और उपाधि का भेद है तो मात्र इतना ही है तो तो अगला सूत्र बोलिए अनधिष्ठित भाव प्रसंगात न तत्सिद्धि अनधिष्ठित जो अधिष्ठित नहीं है चेतन के द्वारा ऐसा कोई शरीर होता है

जिसमें अब आत्मा नहीं रही ऐसा होता है ना हा मृत्यु के बाद में जो शव रहता है वो आत्मा से अधिष्ठित नहीं रहा ना तो अनादिष्ठित जो है उसमें पूती भाव का प्रसंग आता है वो सड़ने लगता है इससे पता लगता है कि जीव व्यापक नहीं है अगर जीव व्यापक होता जब हम कहते हैं कि जब ये जीवित था तब तो सड़ नहीं रहा था

और मरने के बाद में शरीर सड़ने लग गया क्यों वे क्यों नहीं सड़ रहा था पहले तो बोले इसमें चेतन था तो बोले चेतन तो मरने के बाद भी रहेगा आपके हिसाब से क्योंकि वो व्यापक है तो फिर तो इसमें ये सड़ना नहीं होना चाहिए लेकिन जब यह चेतन से अधिष्ठित नहीं होता है तो शरीर में सड़ना देखा जाता है इससे पता लगता है कि आत्मा विभू नहीं है अगर आत्मा अभी भी इसी में होता तो सड़ता नहीं

तो अनधिष्ठित भाव प्रसंगात न तत्सिद्धि आत्मा के विभुत्व की सिद्धि नहीं होती है पूर्व पक्षी भी अभी चुप नहीं रहने वाला है बोले नहीं इसका तो दूसरा कारण है आत्मा तो एक ही विभू है ये जो कोई सड़ रहा है और कोई नहीं सड़ रहा है उसमें दूसरा कारण है क्या कारण है बोले उनमें उनका अदृष्ट भाग्य कारण है जहां जैसा भाग्य होगा वहां पर वो

जब सड़ना होगा तो सड़ेगा जब नहीं सड़ना है तो नहीं सड़ेगा उसके लिए अगला सूत्र उसका उत्तर भी दे रहे हैं उसमें एक सठवां सूत्र बोलिए अदृष्ट द्वारा चेत असंबद्धस्य तदसंभवात जलाधिवत अंकुरे अदृष्ट द्वारा चेत अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि अदृष्ट के द्वारा ऐसा हो गया कि जब तक अदृष्ट है भाग्य है तब तक शरीर नहीं सड़ेगा

आत्मा तो विभू है व्यापक है सब शरीरों में मरने के बाद भी है उसमें लेकिन पहले सड़ नहीं रहा था बाद में सड़ने लग गया इसका कारण क्या है कि जब तक अदृष्ट था उसका भाग्य था तब तक वो नहीं सड़ रहा था अदृष्ट समाप्त हो गया तो सड़ जाएगा तो उसमें तो अदृष्ट कारण है इससे आत्मा का बहुत्व या आत्मा की व्यापकता खंडित नहीं होती है ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक है तो अदृष्ट द्वारा चेत तो उसके लिए कह रहे हैं असंबद्धस्य तदभावत

जहा आत्मा संबद्ध नहीं है वहां तो अदृष्ट भी नहीं हो सकता जो असंबद्ध है उसमें तो जीवात्मा से जो असंबद्ध है उसमें तो उसके तो तद असंभवात उसके संभव ना होने से अदृष्ट द्वारा चेत असंबद्धस्य से तद असंभवात जो आत्मा से संबद्ध नहीं होगा उसका तो संभव ही नहीं होगा अदृष्ट भी नहीं जुड़ेगा और शरीर भी नहीं आएगा

अर्थात आत्मा से जब संबद्ध होता है तभी ये शरीर संभव होता है तभी ये चेतन संभव होता है आत्मा को तो वहां मानना पड़ेगा केवल अधिष्ट के द्वारा होता रहे ऐसा नहीं मान सकते आप पूर्व की दृष्टि में तो आत्मा सब जगह है और अदृष्ट आ गया और ये शरीर बन गया और अदृष्ट चला गया तो यह सड़ गया ऐसा वो कहना चाह रहा है बोले अधिष्ट किसका था

दृष्ट किसका था किसने बनाया था किसका बना तो आत्मा का ही तो माना जाएगा चेतन का ही तो माना जाएगा तो उस आत्मा से असंबद्ध कोई भी अदृष्ट आ गया और कहीं भी जुड़ गया ऐसा तो ना होगा संबद्ध से ही होगा तो आत्मा जब शरीर से संबद्ध होता है तब ही वो अदृष्ट भी आ जाता है जैसे कि जलाधिपत अंकुरे कह रहा है कहना चाह रहे हैं उदाहरण में

कि जल से अंकुरण होता है जल हो गया अदृष्ट की तरह से और वो पौधा हो गया शरीर की तरह से बोले तो वहां भी केवल जल देने से नहीं होता वहां भी आत्मा चेतनता होनी चाहिए तब वो जल काम करता है बिना आत्मा के अधिष्ठित हुए जल भी अंकुरण का काम नहीं करेगा ऐसे ही जब शरीर से आत्मा संबद्ध होता है तब अदृष्ट कार्य करेगा

और आपकी दृष्टि में तो वो आत्मा सब जगह है ही सब शरीरों में है ही फिर तो अदृष्ट कभी भी काम करता रहेगा लेकिन हमेशा तो नहीं करता है वो कभी करता है कभी नहीं करता है क्यों? तो अदृष्ट तो तब तब काम करेगा जब जब आत्मा है आत्मा तो आपकी दृष्टि में सब जगह है हर समय है तो वो काम करना चाहिए लेकिन कभी करता है कभी नहीं करता ऐसा क्यों आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि ये मर्ग अब अदृष्ट इसका काम नहीं कर रहा है तो अभी भी है उसका तो

अदृष्ट द्वारा चेत अगर कोई ये कहे कि अदृष्ट के द्वारा ही देह की उत्पत्ति होती है तो उसका खंडन किया असंबद्ध से तद जीवात्मा से संबद्ध हुए बिना तो अदृष्ट भी नहीं आ सकता जैसे कि जल से अंकुर होता है तो वहां भी आत्मा को तो मानना पड़ेगा आत्मा को तो अलग मानना ही होगा फिर ये बात आएगी कि अदृष्ट किसका है

अदृष्ट किसका है कोई कहे कि यह तो आत्मा से ही जुड़ा हुआ है और तो कुछ वो मान नहीं रहा है पूर्व पक्षी आत्मा को मानता है उपाधि को मान लिया अदृष्ट को मान रहा है तो इससे संबंध में एक सूत्र और है बासठवा बोलिए निर्गुणवात तत् असंभवात, असंभवात अहंकार धर्म हेते आत्मा के निर्गुण होने से

ये जो अदृष्ट है यह आत्मा में नहीं रहता है पहले भी आ चुका है आत्मा निर्गुण है उसमें तद असंभवात उसमें यह अदृष्ट नहीं जुड़ सकता तो फिर यह कि के धर्म है अहंकार धर्म ही ये थे ये अहंकार के यानी अंतकरण के धर्म है अहंकार अब यहां अंतकरण का वाचक है जैसे पहले हमने देखा था कि बुद्धि मन ये शब्द केवल बुद्धि के लिए नहीं मन केवल मन के लिए नहीं

महत्व के लिए भी काम में आ जाता है तो ऐसे यहां ये यह अहंकार शब्द अंतकरण मात्र के लिए तो ये जो अदृष्ट है ये अंतकरण का धर्म है अहंकार का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है आत्मा का धर्म नहीं है ये ये अंतकरण में रहता है उसके साथ साथ चलता है और आत्मा के कर्मानुसार उसको फल देता रहता है अब अगले सूत्र में एक बात बता रहे हैं कि हम दो शब्द सुनते रहते हैं एक है आत्मा

और एक है जीव तो कई बार लोग पूछते हैं जी ये आत्मा और जीव ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक आत्मा और जीव आत्मा तो जीव शब्द का प्रयोग कब होगा और आत्मा शब्द का प्रयोग कब होगा उसके लिए इस सूत्र में बता रहे हैं बोलिए है तिरसठवा विशिष्टस्य से अन्वय व्यतिरेक विशिष्ट का मतलब है अहंकार से जो विशिष्ट है

यानी अंतःकरण से जो युक्त है शरीर से जो युक्त है ऐसे आत्मा का जीवत्व जीवत्व है जीवन तभी चलता है जब ये शरीर होते हैं तो जब आत्मा शरीर से जुड़ा रहता है तो उसको जीव कहते हैं जब आत्मा शरीर से अलग होता है तब उसको जीव नहीं बोलते तब तो उसको आत्मा शब्द से बोलेंगे तो जब शरीर से युक्त होता है तब उसका जीवत्व होता है तभी उसको जीव नाम से कहा जाता है

प्राण का धारण कर रहा है जीवन चल रहा है अभी शरीर में आएगा तभी जीवन चलेगा तो विशिष्ट से जीवत्व अन्वय व्यतिरेक जब आत्मा इस शरीर आदि से जुड़ता है तभी जीवन होता है जब आत्मा शरीर आदि से नहीं जुड़ता है तो जीवन नहीं होता है अनवय व्यतिरेक से निर्णय करना है इसलिए जीव संज्ञा तब होती है जब शरीर में आता है जब हमारे को शरीर सहित कहना होता है तो जीव या जीवात्मा बोलते हैं बोलना चाहिए

और जब हमें स्वतंत्र कहना है जैसा मुक्ति में रहता है जैसा प्रलय अवस्था में रहता है तो हम क्या कहेंगे आत्मा अथवा इस अवस्था में भी जब हमें कहना है कि शरीर से भिन्न कोई एक तत्व है तो आत्मा शब्द वहां पर उपयुक्त है और इस शरीर से युक्त होकर के हमें कथन करना है कि एक चीज तो जीव शब्द का प्रयोग करेंगे तो विशिष्ट से अन्वय व्यतिरेका हो क्या

अब हम जितने भी कार्य करते हैं वो कौन करता है परमात्मा करता है ठीक है ये तो भक्तों की पहचान है जो ऐसा बोलेगा वो भक्त है वो आध्यात्मिक व्यक्ति है कौन कर रहा है सब भगवान ही तो करा रहा है हम कौन होते हैं करने वाले हम तो कुछ नहीं कर सकते परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है ये किन भाषा है भक्तों की भाषा है आध्यात्मिक लोगों की भाषा है

और जो भक्त और आध्यात्मिक नहीं है यानी दार्शनिक है दार्शनिक है या सैद्धांतिक है उनकी भाषा देखिए चौसठवा सूत्र बोलिए अहंकार कर्तधीना कार्य सिद्धि ही ना ईश्वराधीना प्रमाणाभाव ये जो कार्यो की सिद्धि है ना

अपने कार्य सिद्ध होते हैं ना वही मेरा कार्य सिद्ध हो गया परमात्मा की बड़ी कृपा <laughs> है कार्य सिद्ध हो जाते हैं ना अलग अलग उसको कहा कार्य सिद्ध हो गया वहां कुछ चढ़ाया कार्य सिद्ध हो गया कार्य की सिद्धि के लिए जाते हैं ना अलग अलग जगह तो कहते हैं अहंकार कर्तराधीना कार्य सिद्धि कार्य की जितनी भी सिद्धि है हमारी वो किसके अधीन है अहंकार से युक्त जो करता है अहंकार कर्तराधीना

अहंकार युक्त जो करता है उसके अधीन है सारे कर्मों की सिद्धि जितने भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब अहंकार कर्ता के कर्ता के अधीन है अहंकार कर्ताधीना कार्य सिद्धि अब कोई इतने से ये भी ना सोच ले कि नहीं चलो आत्मा को भी कह रहे हैं परमात्मा भी तो निषेध अलग से कर दिया न ईश्वराधीना ईश्वर के अधीन नहीं है कार्य की सिद्धि सांख्य दर्शन नास्तिक दर्शन है ईश्वर का खंडन कर रहे हैं

ईश्वर अधीन अहंकार कर्ता के अधीन ही कार्य की सिद्धि है क्यों बोले प्रमाणाभाव प्रमाण का भाव होने से इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है कि ईश्वर इन कार्यों को करता है इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है प्रमाण का भाव है प्रमाण से सिद्ध हो जाए कि यह कार्य परमात्मा कर रहा है तो मान लेंगे यज्ञ कौन कर रहा है परमात्मा प्रमाण प्रमाण

दान कौन कर रहा है परमात्मा कर रहा है अहंकार की निवृत्ति के लिए हम ईश्वर को लेके आते हैं है ना यहां लिखा है अहंकार कर्तराधीना कार्य अहंकार होगा तो कार्य की सिद्धि होगी लेकिन अहंकार को हटाना है इसलिए कहते हैं कि ये सब ईश्वरी ही करा रहे लेकिन जितने कार्य हैं वो हम कर रहे हैं हमारा दायित्व है

ईश्वर की सहायता है साधन है उसका निषेध नहीं है उसके भी नाम नहीं कर सकते ये भी अपना सत्य है लेकिन फिर भी कर्ता का दायित्व तो, कर्तृत्व तो, आत्मा का ही बनेगा अहंकार से युक्त जो आत्मा है, जैसे बुरे कर्म का दायित्व तो हम परमात्मा को कभी नहीं देते उसी व्यक्ति को देते हैं।

कभी नहीं कहते इसी इन्हीं हेतुओं से कि वायु परमात्मा ने दी और शरीर परमात्मा ने दिया जैसा वो भी बोल रहे थे कि इसलिए ये सारे कर्म परमात्मा ही करा रहा है तो वो सिद्धांत जब मान लिया ना पहले अच्छे कर्मों में माना तो बुरे कर्मों में भी वो ही मान लिया उन्होंने कि सब बुरे कर्म भी परमात्मा ही करा रहे हैं क्योंकि वायु उसी ने दिए शरीर उसने दिया बुद्धि इंद्रिया उसी ने दी है

तो जैसे हम बुरे कर्मों में परमात्मा का कर्तृत्व नहीं मानते भले ही सारे साधन परमात्मा ने दे रखे साधनों के देने का निषेध नहीं है तो जैसे वहां परमात्मा का ईश्वर का कर्तित्व नहीं है ऐसे ही अच्छे कर्मों में भी ईश्वर का कर्तृत्व नहीं है कर्तित्व तो हमारा ही है हमें ही तो कर्म करने के लिए दिया है शरीर परमात्मा ने इन शरीरों के माध्यम से वो अपने कर्म थोड़ा ना कर रहा है

जीवों को ही शरीर दिया है जीव अपना स्वाभिमानी आत्मा है उसका कर्म देह है या उभय देह है कर्म और उपभोग है वो भोग भी आत्मा का हो रहा है और कर्म भी आत्मा ही कर रहा है इसलिए कहा अहंकार कर्ताधीना कार्य सिद्धि नैश्वराधीना प्रमाणाभाव प्रमाण का अभाव होने से रिकार्य की सिद्धि कैसे होती है

तो जैसे कार्य की सिद्धि हो कार्य की सिद्धि कैसे होती है तो कहा कि आगे देखिए अगला सूत्र पैंसठवा उदाहरण दिया अदृष्ट उद्भूतिवत समानम जैसे अदृष्ट भोग देता है हमारे को उसका प्रकटीकरण होता है अलग अलग के लिए अलग अलग भोगतृत्व हमारा बनता है ऐसे ही कर्तृत्व भी हमारा बनता है

वास्तव में तो कर्तृत्व तो है इसलिए भोगतृत्व तो है अब भोग को तो हम कहते हैं कि मेरा भोग है ये मेरा भोग है ये हमारा अपना अपना भोग है हम यू नहीं कहते कि यह भोग भी परमात्मा है परमात्मा का ही भोग है ये तो हम अपना भोग मानते हैं सुख दुख का तो जैसे भोग अदृष्ट का भोग हमारे लिए होता है उसी प्रकार से हमारे कर्म भी होते हैं तो बोली अदृष्ट से भोग होता है वो कैसे होता है हमारे को

तो उसके लिए अगला सूत्र देखिए छठवा बोलिए महत्व अन्यत।, अन्यत अन्यत का मतलब है भोग कर्म से भिन्न जो दूसरी चीज है यानी भोग वो कैसे होती है महत्व से होती है बुद्धि तत्व से संख्य दर्शन में भी आता है भोगो बुद्धि भोग क्या है बुद्धि ही भोग है जितना भी भोग है वो एक तरह से ज्ञानात्मक है अनुभवात्मक है सुख दुख हानि लाभ जो भी हम अनुभव करते हैं अनुकूल वेदना या प्रतिकूल वेदना

वेदना है मतलब संवेदना है वो सारा भोग ही है हमारा आत्मा वास्तव में किस रूप में भोग करता है ज्ञान के रूप में और वो ही अलग अलग सुख या दुख के रूप में हमारे को अलग अलग प्रतीत होता है तो मैं तो अन्य बोले ये संसार में हम रह रहे हैं इसमें मैं मेरे का संबंध बन जाता है बन जाता है

मैं मेरे का स्वस्वामी संबंध जिसे कहते हैं स्वामी मने हम और स्व मने वो वस्तु तो ये कैसे बन जाता है तो उसके लिए सूत्र दिया सरसठ वहां बोलिए कर्म निमित्ता प्रकृति है भावो अपि अनादि बीजंकुर्वत

प्रकृति के साथ जो हमारा स्वस्वामी भाव है मैं मेरे का संबंध बनता है शरीर आदि इंद्रियों आदि से जो हमारा बनता है अथवा अन्य घर पार और खेत खलियान से भी बनता है तो प्रकृति के साथ जो स्वस्वामी भाव है यानी बंधन है स्वस्वामी भाव यहां पर बंधन के अर्थ में है प्रकृति के साथ जो हमारा बंधन होता है वो जो कर्म निमितक है कर्म उसमें कारण है अविवेक को कारण मान रहे थे वो ठीक है

लेकिन फिर भी कर्मानुसार हमें प्रकृति मिलती है शरीर आदि मिलते हैं इस दृष्टि से कर्म निमित्तक भी बंधन माना जाता है तो कर्म निमित्त प्रकृति स्वस्वामी भावो अपि। ये कैसा है अनादि है ये कब से चल रहा है प्रवाह से अनादि नित्य अनादि नहीं नित्य होगा तो समाप्त भी नहीं होगा प्रवाह से अनादि है नहीं प्रवाह से अनादि तभी हो सकता है जब मुक्ति प्राप्त करेंगे और मुक्ति के बाद में फिर आ जाएंगे

फिर चलता रहेगा फिर मुक्ति प्राप्त करेंगे फिर आ जाएंगे यह तभी प्रवाह से अनादि हो सकता है तो कर्मनिमित्ता प्रकृत स्वस्वामी भावोपि अपी अनादिर बीजांकुर बीज और अंकुर के समान बीज से पहले अंकुर अंकुर से पहले बीज और बीज अंकुर मतलब पेड़ा बीज पेड़, बीज पेड़ बीज पेड़ बीज पौधा बीज वह चलता जाएगा चलता जाएगा जैसे यह हमारे को दिखता है यह मोटा उदाहरण है अंतिम नहीं

ऐसे ही यह भी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा अनादिकाल से तो कुछ तो ये कर्म निमित्त कहते हैं लेकिन सब तो कर्म निमित्तक नहीं मानते दृष्टिभेद है इन्होंने तो अविवेक को ही बताया लेकिन कुछ लोग कर्म को भी कहते हैं लोक में भी हम देखते हैं कि भाई कर्म ही बंधन का कारण है ये सब बहुत अधिक चलता है तो अगला मत दे रहे हैं अड़सठवां बोलिए अविवेक निमित्त को व पंचशिखा

पंच आचार्य कहते हैं कि ये अविवेक निमित्तक है ये जो हमारा बंधन है कोई कह रहा है कर्म निमित्तक है कोई कह रहा है अविवेक निमित्तक है अविवेक निमित्त अविवेक का कारणत्व तो पीछे काफी बताया गया था एक और मत आ रहा है अगले सूत्र के अंदर बोलिए लिंग शरीर निमित्त का इति सनंदनाचार्य सनंदन नाम के कोई आचार्य हुए होंगे

तो वो कहते हैं कि लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर के निमित्तक तो है ये बंधन हमारा क्योंकि सूक्ष्म शरीर होता है तभी हमारा बंधन होता है स्थूल शरीर से अगर सूक्ष्म शरीर ही नहीं होगा तो स्थूल शरीर से भी बंधन नहीं होगा जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक हमारे को स्थूल शरीर मिलते रहते हैं मिलते रहते है। इसलिए सूक्ष्म शरीर ही हमारे बंधन का कारण है और सूक्ष्म शरीर भी एक तरह से सूक्ष्म शरीर में विद्यमान संस्कार वासनाएं

ये सारे के सारे अहंकार में रहेंगे चित्त में रहेंगे मन में रहेंगे सारे संस्कार वहां रहेंगे यानी सूक्ष्म शरीर में रहेंगे तो हमारे बंधन का मूल कारण कहां विद्यमान है सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है इसलिए सूक्ष्म शरीर हमारे बंधन का कारण है तो किसी कि ने कहा कर्मनिमित्तक है किसी ने कहा अविवेक है किसी कहा कि नहीं ये सूक्ष्म शरीर बंधन का कारण है कौन है वास्तव में और किसको मानने से मुक्ति होगी

तो अंतिम सूत्र बता देते हैं तत्व की बात बोलिए यदवा तदवा तदुच्छित्ती पुरुषार्थः पुरुषार्थ पुरुषार्थः ही पुरुषार्थ ये हो या वो हो जो भी हो <laughs> तो आप कर्म को बल्धन का कारण मानो आप अविवेक को मानो आप सुख सुक्ष जो भी हो

तदुच्छित्ती इससे हट जाना बंधन छूट जाना बस ये पुरुषार्थ है तदुच्छित्ती पुरुषार्थ है इससे छूट जाओ बस यही पुरुषार्थ है कैसे भी कर लो आप चाहे उसको मान लो चाहे इसको मान लो सूक्ष्म शरीर को कारण मानेंगे तो भी साधना तो यही करोगे अविवेक को मानोगे तो भी साधना तो यही करोगे कर्म को निमित्त मानोगे तो भी साधना तो यही करोगे

इसको हटा दो जैसे भी कुछ भी मान के हटाओ ये बंधन हटना चाहिए बस यही पुरुषार्थ है यही अंतिम पुरुषार्थ ठीक है, है? पुरुषार्थता हो गई तो ये संख्य दर्शन समाप्त हो गया हमारा कहां तक उतरा <laughs>

ठीक है चलो कुछ पूछ रहे कि पूछिए कोम ये अच्छा जी ये सड़सठवे सूत्र में कर्म निमित्ता प्रकृति है ये कहा है ना तो पहले तो निषेध किया हुआ था कि भाई कर्म बंधन का कारण नहीं है ठीक है फिर यहाँ तो कर्मनिमित्त कुछ लोग मानते हैं ऐसे कैसे कह रहे

ठीक है बहुत प्रचलित है ना और अविवेक भी कहा तो उन्होंने कहा था कि इसके साथ और किसी की समानता नहीं है यानी जैसा अविवेक कारण है वैसा दूसरा नहीं है तो मतलब दूसरे भी कारण हैं इस रूप में माना जाएगा अब प्रकृति बंधन का कारण नहीं है क्या प्रकृति नहीं हो तो बंधन हो सकता है क्या ये इस तरह तो मान इस तरह तो हो सकता है वहां वो जो सारी चर्चा थी अंतिम तो अविवेक ही है वो तो वो सिद्धांत है ही

वो तो बता चुके लेकिन सब सुनने के बाद भी कोई कहे कि नहीं जी हमारे को तो नहीं हम तो कर्म को ही मानेंगे कर्म ही बंधन का कारण है ठीक है मानो सूक्ष्म शरीर मानो कुछ भी है इसको हटा दो बस इस अभिवेक इसको बंधन को हटाना है इतना समझ लो कि ये अभिवेक ये बंधन हटना है ये ही पुरुषार्थ है बंधन के रहते पुरुषार्थता नहीं है पुरुष का प्रयोजन सीधे इतना समझ में आ गया ठीक है फिर करते रहो

अच्छा जी फिर मेरा प्रश्न ये है अवेक को हटाने के लिए तो ये उपाय बताए गए कर्म को हटाने और सूक्ष्म शरीर को हटाने के लिए उपाय कौन से शास्त्र में वो दूसरे शास्त्र बता देंगे उपाय ये के यही है इन्होंने बताया कि ये जो कर्म कब बनता है जब अहंकार के अधीन ये होता है तब ये कर्म बनता है जी सकाम होती है तो कर्म कर्माशय कर्म में जाता है नहीं तो नहीं जाएगा वो

निष्काम कर्म हो जाएंगे तो कर्म उसको भी हटाने का उपाय तो परोक्ष रूप से वही है जी सूक्ष्म शरीर को कैसे हटाएंगे सूक्ष्म शरीर में जो कारण है वो संस्कार ही तो है अविवेक ही तो है कर्माशय तो है उसको कैसे हटाएंगे इनको हटा दिया निवृत्त कर दिया इनको दग बीज कर दिया संस्कारों को तो सूक्ष्म शरीर चला जाएगा अंतर नहीं पड़ेगा जी। तो प्रक्रिया तो ऐसी की ऐसी प्रक्रिया लगभग एक ही जैसी रहेगी कोई अंतर नहीं आना है धन्यवाद

यहां कहना चाह रहे हैं कि इसमें उलझने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा ठीक है आपके मन से नहीं निकल रहा है सांख्य दर्शन अंदर हृदय में नहीं उतर है कोई बात नहीं <laughs> आपको क्या आपको क्या लगता है बंधन का कारण चलिए आप बताइए क्या है बंधन का कारण है जी वो तो सांख्य वाली बात आ गई आपके तो। ये तो हृदय में उतर गई आपके अगर अविवेक बंधन का कारण है ये समझ में आ गया तो सांख्य दर्शन तो घुस गया अंदर

और कोई कारण बताओ चलो बंधन का आचार्य सूत्र संख्या इकसठ एक, एक बार फिर से बता दीजिए इसको बाद में देखेंगे फिर अगली बार जब बैठेंगे ना आप लोगों को कुछ पूछना होगा तब तो तब देखेंगे अभी कुछ और अविवेक के अतिरिक्त बंधन का कारण आपको समझ में आ रहा है वो बोलिए अविद्या अविद्या मान लीजिए इनको माइक दीजिए और राग और द्वेश राग विराग और योगा सृष्टि ठीक है राग और द्वेश को कारण मान लिया उसी को ही हटा देंगे

हमें जो कारण नजर आ रहा है उसको हटाने का प्रयास कर लेते हैं अविवेक आ रहा है अविवेक को हटा लो कर्म नजर आ रहा है कर्म को हटा लो सूक्ष्म शरीर लग रहा है कि ये कारण है इसको हटा दो और स्थूल शरीर लग रहा है तो इसको हटा दो राग द्वेष लग रहा है तो उसको हटा दो और आश्रम के नियम लग रहे हैं तो उसको हटा दो ओम बोलिए ओम आचार्य जी ये जो

अंत में जो बात बताई गई है यद्वा तद्वा के नाम से तो हमें तो इसमें ऐसा लगता है जी कि इसमें न तो कर्म बंधन का कारण है और न उपासना बंधन का कारण है और ज्ञान से तो मतलब इनसे छूटा जाता है तो वही जो सत्यार्थ प्रकाश में जो अत्ता है कि पवित्र कर्म पवित्र

उपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति होती है बंधन का कारण बताइए। बंधन का कारण यदि पवित्रता ना हो कर्मों में और उपासना में तो वो बंधन का कारण बन सकती है मतलब अशुद्ध कर्म बंधन का कारण है हाँ जी अशुद्ध उपासना बंधन का कारण है जी और अशुद्ध ज्ञान बंधन का कारण है जी ठीक है जी अशुद्धि बंधन का कारण है जी ठीक है

और पवित्रता जो है पवित्रता से और का होना मुखौल का कारण है उससे ही ज्ञान पवित्र ठीक है इसी सूत्र को पकड़ के उद्धार हो जाएगा <laughs> अशुद्धि हटाएंगे और शुद्धि को लाएंगे ठीक है यदवा तदवा क्योंकि आचार्य जी बिना गई, मान ली आपकी बात बिना ज्ञान के कर्म लंगड़ा <laughs> और बिना उसके वो दुला है ऐसे उत्ता है जी मान ली आपकी बात मान ली

और कोई बंधन का कारण समझ में आ रहा है किसी को पूरी छूट है देखिए यदवा तदवा यदवा तदवा बोले बीमारी का कारण क्या है आ, बोले ये कारण हो सकता है ये हो सकता है बोले नहीं आपकी बीमारी का कारण तो है नहीं जी ये नहीं है ये कारण है अच्छा जो भी कारण हो बीमारी को दूर कर लो आपको जो कारण मानना है मानो स्वस्थ हो जाओ बस

जी ओ आचार्य जी सूक्ष्म शरीर को कैसे हटाया जाए सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर में जो वासनाएं हैं संस्कार हैं है, है जी। वो जोड़े रखते हैं उसको और वो हमने ठीक कर दिया तो सूक्ष्म शरीर चला जाएगा उनका उपाय तो कुछ उपाय तो धारणा ध्यान अभ्यास सारा बताया ना उपाय तो वही के वही आ जाएंगे

उपाय कुछ अलग नहीं जाएंगे वही उपाय आएंगे धन्यवाद संख्य दर्शन सूत्रों का अर्थ तो हम लोग पूरा कर चुके हैं व्याख्या हो चुकी है अब अध्याय पांच और छह में से जिनको किन्हीं को पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं कुछ।

आचार्य जी विषम व्याप्ति के बारे में पूछना को व्याप्ति में दो धर्म हम लेते हैं दो चीजें लेते हैं जहां जहां ये होता है वहां वहां ये होता है ठीक है यदि इसको उलट करके भी हम व्याप्ति रूप में देख सकते हैं उलट करके तब तो सम व्याप्ति होती है दो तरफा

और जब केवल एक तरफ होता है तो उसको विषम व्याप्ति कहते हैं उदाहरण दे रहा हूं अभी धुए और अग्नि वाला जहा जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ठीक है ये ये एक तरफा हो गई इसको अगर हम पलटें, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है ये व्याप्ति है

ठीक है जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है दोनों का साथ नहीं ये ठीक है।, है क्या नहीं ये ठीक नहीं है तो व्याप्ती नहीं बनी क्यों नहीं ठीक है आपको कैसे पता लगा कि ये ठीक नहीं है अग्नि होती है वहां धुआं हो ये आवश्यक, आवश्यक नहीं, नहीं।, नहीं है उसमें व्यभिचार देख रहे हैं तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ये तो नियत संबंध है नियत संबंध को व्याप्ति बोलते हैं निश्चित संबंध होना चाहिए बिना एक भी अपवाद के

तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ये तो नियत है लेकिन जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं ये नियत नहीं है इसका ठीके? ये भी अर्थ है मेरी बात पूछेंगे सुनेंगे पहले फिर ये नहीं तो छूट जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन नहीं रहे हैं। आपके मन में ये है कि मैं ये प्रश्न पूछू और फिर वो प्रश्न यो तो रह जाएगा आपको पूरा अवसर रहता है पूछने का कभी मना ही नहीं करते अपने को ऊपर धैर्य रख करके करना चाहिए

तो जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है इस सब जगह नहीं होता है इसे विषम व्याप्ति कहते हैं कि एक तरफ तो घट रहा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है एक तरफ घट रही है लेकिन दूसरी तरफ नहीं घट रही है जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है इसको कहते हैं विषम सम कहते हैं दो दोनों तरफ विषम मतलब है एक तरफ सम व्याप्ति का उदाहरण देता हूं

जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है जो जो उत्पन्न होता है वह वह, वह नष्ट होता है स्वीकार्य है व्याप्ति है ठीक है और जो जो नष्ट होता है वह वह उत्पन्न हुआ होता है ठीक है ये दोनों तरफ लग रही है दो दो दो दो दो जैसे सम और विषम संख्याएं कैसे होती हैं? सम वो होती है जो इसमें दो या दो से भाग जाता है तो दो आ गई ना दोनों तरफ से सम व्याप्ति मतलब दोनों तरफ से जो होती है और विषम व्याप्ति मतलब

एक तरफ से होती है जो दोनों तरफ से नहीं होती है इनको हम समव्याप्ति और ये विषम व्याप्ति होगा अब बोलिए आर्य कारण संबंध में जैसे इन दोनों का साचर्य है तो ये तो समव्याप्ति में आएगा और आवश्यक नहीं है ना आवश्यक नहीं है आवश्यक नहीं है अब धुएं और अग्नि में कारण कार्य का संबंध है ना धुएं और अग्नि में कारण कार्य का संबंध है ना हां लेकिन वहां विषम व्याप्ति है

कारण कार्य संबंध में मिट्टी हो तो घड़ा होगा जहां जहां घड़ा है वहां वहां मिट्टी होगी घड़ा मतलब मिट्टी के घड़े की बात है तांबे का मत ले लेना जहां जहां घड़ा होता है वहां वहां मिट्टी होती है स्वीकार और जहां जहां मिट्टी होती है वहां वहां घड़ा होता है जी नहीं ना मिट्टी और घड़े में कारण कार्य संबंध है तो जहां जहां कारण कार्य संबंध है वहां वहां समव्याप्ति होगी ये अतिरिक्त बात मत सोचिए

समव्याप्ति विषम व्याप्ति का जो मैंने लक्षण बताया पहले तो उसको पकड़िए अब स्वयं उसको घटा के देखिए कि क्या कारण कार्य में ये घटता है नहीं घटता तो ये अपने ढंग से नहीं करना कि कारण कार्य जिस जिसमें है वहां समव्याप्ति होती है ये कोई नियम नहीं है ठीक है कारण कार्य वाले विषम व्याप्ति आप में दो उदाहरण मैंने आपको दिए अब बोलिए एक ये इकसठवा सूत्र है छठे अध्याय जिसमें अदृष्ट

अदृश्य का क्या इसमें अर्थ लिया जाए पूर्वजन्म या अदृष्ट का मतलब होता है पूर्व कृत कर्म कर्माशय भाग्य दृष्ट का मतलब होता है जो दिखाई देता है और अदृष्ट का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता जो हमें दिखाई नहीं देता अभी बात सुनिए दृष्ट और अदृष्ट शब्द पर केंद्रित रहिए पहले दृष्ट मतलब जो दिखाई देता है दिख रहा है और अदृष्ट मतलब जो दिख नहीं रहा है

अब जब हमारे कर्म अब कुछ जन्म मिल गया किसी को कहीं किसी को कहीं ये जन्म तो दिखाई दे रहा है अलग अलग कर्म रूप तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसका कारण दिखाई देता है क्या अपने को पता लगता है क्या कि इसका ये कर्म था इससे इसको ऐसा हुआ इसका ये कर्म था इससे इसको ऐसा हुआ वो दिखाई देता है क्या नहीं दिखाई देता अदृष्ट जिस समय हम कर्म कर रहे होते हैं वो तो हमें दिखाई देता है

चाहे धर्म कर रहे हो चाहे अधर्म कर रहे हो हमें दिखाई देता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है तो कर्म जिस समय किया जाता है उस समय तो वो दृष्ट रहता है लेकिन क्रिया तो समाप्त हो गई लेकिन कर्माशय तो रहता है वो कर्माशय हमारे को दिखाई देता है किसी को किसी का नहीं, नहीं दिखाई देता कर्म तो दिखाई देता है लेकिन कर्माशय दिखाई नहीं देता क्रिया तो दिखाई देती है कर्माशय दिखाई नहीं देता इसी तरह उसका फल दिखाई देता है लेकिन ये फल किस कारण से मिला यह हमें दिखाई नहीं देता

तो वो ना दिखने के कारण से उसको अदृष्ट कहते हैं तो अदृष्ट मतलब कर्माशय एक हाँ। और हाँ। सुख दुख का स्वरूप क्या है जिस आपने प्रश्न जैसे इसमें बताया था संभावित प्रश्न में सुख दुख का स्वरूप क्या है तो इसमें तो छोटी सी परिभाषा है जैसे अनुकूल आत्मा को जो उसको सुख माना जाए जिसको अनुकूल न समझा जाए प्रतिकूल उसको दुख या कोई और दर्शन में नहीं आया

इसका कोई सूत्र संख्य दर्शी में नहीं आया उसमें अंतर यह है कि हमारे को दुख से जितना क्लेश होता है सुख की अभिलाषा उतनी नहीं होती ये एक अंतर बताया ना स्वरूप पूछा आपने ये स्वरूप हुआ ना उसका ये भिन्नता हुई ना कि भीतर सुख और दुख में भिन्नता क्या है तो ये एक भिन्नता है दुख से बचने की हमारी तीव्र इच्छा रहती है इससे संबंधित हुई यही आया है यहाँ पर मुख्य तो

बाकी हमें सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है ये स्वरूप है कि अधर्म से दुख मिलता है धर्म से सुख मिलता है ये इसके साथ में जुड़ी हुई बातें हैं और मुक्ति की दृष्टि से कि उत्तम अधिकारियों के लिए यही है कि दुख से निवृत्ति ही अत्यंत दुख की निवृत्ति है यही लक्ष्य है पुरुषार्थ है यही सूत्र पहला बनाया यही अंत में कह रहे हैं

तो दुख वाला मुक्ति मार्गी वाली के लिए दुख को ध्यान में रखना चाहिए उत्तम अधिकारियों को मध्यम अधिकारियों को ये और निम्न अधिकारियों को इस तरह से इस सब की भिन्नता सुख दुख की ये भिन्नता है हो अन्य कोई कुछ आचार्य जी निन्यान में बताया गया समवाय सम्बन्ध तो समवाय संबंध क्या है

समवाय संबंध का मतलब होता है नित्य संबंध संवाय संबंध मतलब नित्य संबंध अब इसको थोड़ा उदाहरण से समझना केवल नित्य शब्द को नहीं पकड़ना जब तक वो द्रव्य है तब तक संबंध रहना ये भी नित्य संबंध है एक नित्य वो होता है जो ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ ठीक और एक होता है जब तक वो द्रव्य है तब तक

इसको कहते हैं यावत द्रव्य भावी जब तक द्रव्य है तब तक रहने वाला जिसके बिना वो कार्य द्रव्य बन नहीं सकता वो समवाय संबंध कहलाता है जैसे कि घड़ा मिट्टी से बना है तो मिट्टी का और घड़े का कौन सा संबंध है समवाय संबंध है निमित्त संबंध नहीं है निमित्त संबंध अनित्य होता है

कि कुम्हार ने घड़े को बनाया घड़ा बन गया अब कुम्हार अलग भी है तो घड़ा बना हुआ है घड़े में कोई अंतर नहीं आ रहा है यह निमित्त संबंध है लेकिन घड़े में से मिट्टी नहीं हटा सकते हम मिट्टी हटाते ही तो घड़ा नहीं रहेगा वो ये नित्य संबंध है जब तक घड़ा है तब तक के लिए बात है ये घड़ा उत्पन्न भी हुआ है और नष्ट भी होगा या धागा हटा देंगे तो वस्त्र नहीं रहेगा

तो ये जो संबंध है इसको कहते हैं संवाय संबंध आत्मा के किसी द्रव्य का अपने गुणों के साथ में संवाय संबंध है आत्मा का चेतन के अपनी चेतनता चित्त चित्त स्वरूप है वैसे तो अगर अलग करेंगे तो नित्य संबंध है, संवाय संबंध है अपनी चेतनता से परमात्मा का उसके आनंद के साथ में कैसा संबंध है नैमित्तिक संबंध है या समवाय संबंध है समवाय संबंध है नित्य संबंध है

वो किसी निमित्त से नहीं आया है वो सदा से है परमात्मा का उसके ज्ञान के साथ में संबंध संवाय संबंध है नित्य जहां जहां परमात्मा है वहां आनंद रहेगा जहां जहां परमात्मा है वहां उसका ज्ञान रहेगा इसको कहते हैं नित्य संबंध संवाय संबंध संब। तो उपादान द्रव्य का उपादान घटक का अपने कार्य द्रव्य के साथ में समवाय संबंध होता है दरवाजा लकड़ी से बनाए तो लकड़ी का और दरवाजे का समवाय संबंध है

रोटी आटे से बनी है तो आटे का और रोटी का समवाय संबंध है तो उपादान द्रव्य का उपादान कारण का अपने कार्य के साथ में समवाय संबंध होता है ऐसा संबंध कि वो उसके साथ साथ में रहता है समवेत रहता है अलग नहीं होता है उससे वो उपादान द्रव्य ही होगा मकान का ईटों के साथ संवाय संबंध है ईंटे हटाएंगे तो मकान कहां रहेगा

वो समवेत है उसके साथ साथ ही है तो नित्य संबंध होता है समवाय संबंध और नित्यता का मतलब नित्य द्रव्यों में उनके गुणों के साथ में नित्य संबंध होता है समवाय संबंध और अनित्य द्रव्यों में उनके गुणों के साथ में यावत द्रव्य भावी उपाधान घटक का जब तक वो कार्य द्रव्य है तब तक वो देखा जाता है हो गया पूछिए कौन है बोले जी नमस्ते

चेतन की परिभाषा क्या हो चेतन का मतलब जिसमें संज्ञान होता है संज्ञान मतलब सम्यक रूप से ज्ञान होता है जिसको बोध होता है अनुभूति होती है उसको चेतन बोलते हैं जो चेतन शब्द बना है वो संस्कृत की धातु है चिति संज्ञाने चिति शक्ति भी शब्द आता है चित्त है वहां पर सत्यित्त और आनंद में भी जो चित्त शब्द है उसी से चेतन है

चिटी शक्ति है इत्यादि ये शब्द बनते हैं तो उसका मतलब ये है ज्ञान अनुभूति ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण है जहां जहां अनुभूति है वहां वहां चेतन होगा हो गया तो आचार्य जैसे बुद्धि ज्ञान और बुद्धि तो फिर उससे बनती है वो? तो आचार्य हाँ। तो, हाँ। जैसे बुद्धि

वो चार्य जैसे बुद्धि तो कार्य हो गया पहले आत्मा चेतन थी तो बुद्धि उसको प्रकृति से मिली जब सं, उनका संघात हुआ तो उस समय हुई कि उसको जान की भी क्या है जान कैसे होगा ये तो बुद्धि का लक्षण है तो आत्मा का कैसे होगा हाँ

बुद्धि इंद्रियों के सन्निधि होने पर आत्मा को ज्ञान होता है ये तो ठीक है बिना उसके वो ज्ञान नहीं कर पाती या तो परमात्मा की सहायता से करती है मुक्ति आदि में लेकिन फिर भी ज्ञान किसको होता है बुद्धि को होता है या आत्मा को होता है आत्मा आत्मा को होता है बस यही लक्षण है अन्यों की उपस्थिति में होता है ये तो ठीक है क्योंकि वो अल्पज्य है उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वयं कर सके

तो साधन तो चाहिए लेकिन साधन की उपस्थिति में भी जो अनुभव करता है बस उसका नाम चेतन है धन्यवाद अन्य आचार्य जी ये जिससे विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, तो मनुष्य मनुष्य मृत्यु के बाद में मनुष्य ही बने

कुत्ता कुत्ता ही बने और भी जितने भी पशु प्राणी है वही जो है वही बनते जाएं तो इसमें क्या दोष क्या आपत्ति है फिर वो कर्मानुसार नहीं होंगे कोई कुत्ता कुत्ता ही बन रहा है तो वो उस आत्मा का ऐसा क्या दोष है कि वो कुत्ता ही कुत्ता बन रहा है मनुष्य मनुष्य ही बन रहा है चाहे वो कितने भी बुरे कर्म करे उसी, उसी में ही निम्न और उत्कृष्ट और उत्कृष्टतम

स्थिति प्राप्त हो प्राप्त भी तो है अच्छा क्यों नहीं ऐसी आत्मा क्यों है कि वो कुत्ते में ही अच्छे से अच्छा कुत्ता बनेगा मनुष्य नहीं बन सकता ऐसा अच्छे क्यों अच्छे से अच्छा मतलब ये है कि वो भी तो जैसे कह रहे हैं उत्तर नहीं दे रहे हो आप अच्छे से अच्छे को समझा रहे हो जो भी अच्छे से अच्छा है आपका ये कहना था कि अच्छे से अच्छा और वो कर्मानुसार तो होगा लेकिन वो वही कुत्ता कुत्ता ही रहेगा मछली मछली रहेगी तो क्यों

क्यों एक आत्मा मछली ही है कुत्ता ही है और क्यों आत्मा एक मनुष्य ही है वैसे ही शुरू से मान लिया जाए नित्य मान लिया जाए तो यूं ही मान लो ना कि आत्मा होती ही नहीं है मानने में तो कुछ भी है क्यों मान ले इसका उत्तर दीजिए यूं मान लिया जाए तो मैं भी कह दूंगा ये प्रश्न ही नहीं किए जाए तो हमें कहें कि कुत्ता होता ही नहीं है तो ऐसा मान लिया जाए तो ऐसा मान ले कु होता ही नहीं है

तो यूं मान लें कि केवल मनुष्यों में ही जीव होता है बाकी सब में जीव होता ही नहीं है ऐसा मान ले तो ये तो ये तो दृष्ट है वो अदृष्ट है अच्छा क्या तो दृष्ट है जैसे कुत्ता तो अभी कैसे ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? नहीं है? मान सकते मान लेंगे कि मानने में क्या है मानने में तो कुछ भी मान लो ना तो जैसे आपको स्वीकार नहीं हो रहा है ना कि ऐसा मान ले क्यों वो तो दृष्ट हो रहा है यानी प्रमाण लेके आए ना आपकी भाई वहां भी संवेदना है तो मैं ये पूछ रहा हूं

कि ये भिन्नता क्यों नहीं माने आप कह रहे हैं कि ऐसा मान ले क्यों मान ले आधार क्या है उसका संसार को भगवान ने इसी तरह से बनाया ये इसमें प्रमाण क्या है आपको कैसे पता लगा कि संसार को भगवान ने ऐसा ही बनाया है उसका आधार क्या है कैसे कह रहे हैं आप? आपको कैसे पता लगा आपने कैसे निश्चय किया वो बताइए वो सिद्ध होता है तो मान लेंगे

नहीं एक प्रश्न उठा मेरे मेरे अंदर प्रश्न तो उठा मेरे प्रश्न का भी तो उत्तर दीजिए पहले जी। कि ये क्यों भगवान ने बस ऐसा बनाया ऐसा ही है ऐसा क्यों मान लें आपने क्यों मान लिया ऐसा प्रमाण क्या है आपके पास इसका देख रहे हैं ना ये आ, अलग अलग जैसे कुटे... ये कैसे ये कैसे पता लगाओ कि कुत्ता कुत्ता ही बन रहा है ये कैसे पता लगा आपको

मनुष्य मनुष्य ही बन रहा है इसका आपको पता कैसे लगा बिना तो पता लगे भी मान लिया ना आपने मनुष्य मनुष्य नहीं बन रहा है ये कैसे बन्ण? ये तो आप प्रतिप्रश्न कर रहे हो उसका तो उत्तर दूंगा उसका तो मैं उत्तर दूंगा लेकिन आप ये क्यों मान करके चल रहे हो या तो प्रश्न ये हो कि भाई कैसा होता है या ऐसा होता है आपको पता नहीं है लेकिन आप तो ये मान के चल रहे हो कि ऐसा ही होता है मनुष्य मनुष्य ही बनता है ऐसा क्यों ना माना जाए

तो सूत्राया पीछे कर्म वैचित्र्यात सृष्टि वैचित्र्यम जो सृष्टि की विचित्रता है अलग अलग शरीर हैं वो कर्म की विचित्रता से होते हैं ये शब्द प्रमाण है और उन उस आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है जैसे हम संवेदना अनुभव करते हैं वो भी करते हैं सुख दुख वो भी अनुभव करते हैं इच्छा द्वेश प्रयत्न वो भी करते हैं हम भी करते हैं जो मूल लक्षण है वो सब में समान है इसलिए एक ही है

भेद का कोई कारण ही नहीं है इसमें जो भेद है वो शरीर का और इंद्रियों का भेद है आत्मा में क्या भेद हमारे को प्रतीत हो रहा है इसलिए हम सब आत्माओं को समान मानते हैं अब जब समान माना है तो क्यों एक वहां है और क्यों एक मनुष्य शरीर में है और ईश्वर क्या कर रहा है वहां पर ईश्वर न्यायकारी है तो कर्म के अनुसार ही ये सब होगा नहीं तो ईश्वर अन्यायकारी होता है और ये पुरुषार्थ की बात थी कृपा की बात थी

एक वाक्य है कि स्व स्व कर्मणा तमभ्यर्च्य बिन, सिद्धिम विन्दति मानव देखो सांख्य दर्शन के बारे में पूछना है तो वो पूछो अभी उसको आप शंका समाधान में पूछना अच्छा पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है आपको सूत्र का जो और वो भी पांचवें और छठे अध्याय का जिसकी आपको परीक्षा देनी है इन दो अध्यायों तक ही सीमित रखे अपने को ये शंका समाधान की कक्षा नहीं है ये सांख्य दर्शन की कक्षा है

ये भी समवाय संबंध की जो बात चल रही थी उसमें एक उपादान कारण का अपने कार्य के साथ में समवाय संबंध होता है तो क्या इसमें प्रकृति और शरीर का भी समवाय संबंध हम कह सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं कि तीनों गुण जो है सत्वर स्तंभ इनका हमारे शरीर के साथ में समवाय संबंध है पांच भूतों का हमारे शरीर के साथ समवाय संबंध है और इसमें जो दूसरा पॉइंट था की ऐसा संबंध जो साथ, साथ है उसमें

उससे अलग नहीं रहता तो परमात्मा आत्मा के साथ साथ है उससे अलग नहीं होता ऐसा उसमें, कच... उसमें कारण कार्य संबंध तो है नहीं दोनों में अच्छा मात्र कार्य-कारण संबंध के आधार पर हम? कार्य-कारण में कार्य वस्तु का जो कारण साथ में रहता है उसको उसका सम्वाय संबंध कहते हैं समवाय संबंध से रहता है और वो भी उपादान कारण निमित नहीं निमित्त नहीं बनेगा निमित्त तो साथ में रहता ही नहीं है निमित्त कारण ही वो होता है जो सम्वाय संबंध से नहीं रहता है

कुमार के मरने का मिट्टी पे कोई घड़े पे कोई फर्क नहीं आता है नहीं। लेकिन पुस्तक कागज से बनी है अगर कागज समाप्त हो जाएगा तो पुस्तक ही नहीं रहेगी पुस्तक बनाने वाला कुछ भी हो जाए इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका लेकिन कागज अगर खराब हो जाए तो पुस्तक भी गई ये समवाय संबंध रहता है उपादान द्रव्य का अपने कार्य द्रव्य के साथ उपादान कारण का अपने कार्य द्रव्य के साथ में जो संबंध है वो समवाय संबंध के

नित्य संबंध रहता है या व्रव्य एक प्रश्न ये भी है कि शरीर और देह दो चीजें आ रही हैं सामने कि शरीर कितने होते हैं और यदि प्रश्न आपने पूछ लिया कि देह कितने होते हैं एक ही बात है। तो एक ही बात है शरीर और देह उसका अर्थ मैंने एक बार बताया था शरीर किस लिए शीरियत शरीर होता रहता है उसमें क्षरण क्रिया जो कैटाबोलिज्म है वो चलता रहता है अपचय हमेशा चलता रहता है

उपचय दे। और देह देह उपचय उपचय रहता है एनाबोलिज्म चय होता रहता है दोनों मिलाते हैं तो चयापचय बोलते हैं मेटाबॉलिज्म मेटाबोलिज्म चयापचय दोनों होते रहते हैं कम या अधिक बच्चे में भी बढ़ता भी है तो उसमें भी क्षय होता है और वृद्ध भी क्षीण अधिक होते हैं लेकिन बढ़ते वो भी हैं थोड़े कोशिकाएं है नहीं उसमें भी बनती है तो मेटाबोलिज्म दोनों में चलता रहता है इसलिए यह शरीर और देह शब्द इस बात को बताता है शरीर मतलब शीरियत ये थी

और देह देह देह उपचय उपचय होता है लेकिन तात्पर्य इसी से ही है अगर कुछ कोई भी शब्द आता है दोनों का एक ही उत्तर बनेगा यहाँ तो इसमें अंडज और ये जरायु ये योनि और उधर जो हम कर्मयोनी और उभय योनी है तो ये दोनों ही चीजें इसमें आ, आएंगी बिल्कुल आ जाएंगे देह के भेद अगर पूछे जाए तो ये सब आ जाएंगे और शरीर के भेद पूछे जाए तब भी यही आएंगे पर्याय के रूप में मानिएगा देह और शरीर